निज मनम सुधारण प्रभु पर विमल यश गुरु गाय प्रल चार काम चंद्र की जय पवन सुध हनुमान की जय गुरु भाई जय <खेँगे> दुआ संख्या नवासी के बाद

नि बोली मुस्काई भवानी उचित कहे उर विज्ञानी तुम्हारे जान काम अब

संबु सविकारा हमरे जान सदा शिव योगी

अजय नज्जय कामय भोगी ज्यौमय शिव शेस जानी प्रीति समेत कर्म मन बानी ओ हमारुनु मुका करिय सत्य कृपा निधि

तुम जो कहा हर जा रे उमारा सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा साथ तुम अनल कर सहज सुभाऊ इमत ही निकट जाय नहीं काऊ

<णत्त्ति> गए समीप सोबसी नसाई साई अति <णत्ति> मनमथ महेश कई नाई

हर से मुनि बचन सुनी दे कपित विश्वास चले भवानी नाय श्री गए मांचल पारुमांचल पार रामचंद्र की जय स्वाम सुत की जय

की अब स्मरण करें कि जब ब्रह्मा जी विष्णु भगवान समस्त देवता शंकर जी के पास पहुंचे और विवाह होने का निश्चय हो गया तो ब्रह्मा जी ने हिमांचल के यहाँ सब ऋषिओं को भेजा

सप्तः गए तो सबसे पहले पार्वती जी के घर पहे और उनको ये सूचना दी कि आगे की घटना इस प्रकार से हुई है कि शंकर जी से ध्यान समाधि में बैठे थे सामने आकर के उनको समाधि उनकी भंग की तो शंकर जी ने अपने तीसरा नेत्र खोल करके उसको भस्म कर दिया जला दिया

तो कहने लगे हुए सब सप्तषि पार्वती से कि आप तुम्हारी तो प्रतिज्ञा बेकार हो, हो गई झूठी हो गई अब तो विवाह तुम करोगे नहीं उनसे अब तो व्यर्थ बात हो गई सब <coughs> ऐसे करके एक बार फिर उनसे कहो उपहास किया या उनकी फिर परीक्षा ली तो उसके उत्तर में पार्वती जो कहती हैं वो तो भी एक महत्वपूर्ण बात है <coughs> काम के संबंध में कामनाओं के संबंध में अनेक प्रकार की बातें जाननी चाहिए उनमें से एक बात ये

लोग समझते हैं कामनाएं तो सबको होती ही है तो होंगी बिना कामना के कोई रह नहीं सकता <coughs> लेकिन आगे जो पार्वती जो कुछ कहती है उसमें ये दिखाते हैं कि जो ज्ञानी है, है, <coughs> व्यक्ति हैं परमात्मा तो प्राप्त व्यक्ति हैं आत्मभाव में स्थित है उन लोगों के पास कामनाएं आती ही नहीं <coughs> वे कामनाओं से मुक्त हैं शास्त्र में बहुत जगह इस प्रकार का प्रसंग आता है

कि जो कामनाओं से मुक्त है वही व्यक्ति मुक्त है यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान गीता में आता है कि जब भगवान कहते हैं कि जब व्यक्ति की समस्त कामनाएं समाप्त हो जाती है आत्मात्मना तुष्टा है तब वो व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है कामनाएं उसको असंतुष्ट रखती हैं लेकिन जहां सब कामनाएं समाप्त हो गई तो वो व्यक्ति अपने आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है अब जो संतुष्ट है उसको क्या होता है

वो बस स्थित प्रज्ञ दो वही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है वही व्यक्ति ज्ञानी है पूर्ण है ये जीवन की पूर्ण पूर्णावस्था है जबकि कामनाएं समाप्त हो जाती है प्रारंभ में एकाएक इस बात को कोई सुने तो उसको आश्चर्य लगेगा का बिना कामना के कोई रह ही नहीं सकता पर दूसरी ये है कि कामनाएं सब छोड़ नहीं जा सकती है लेकिन इन सबका समाधान है शास्त्र कहते हैं जीवन का उत्तम रूप यही है कि जब कामनाएं कोई न हो और शंकर जी उसके एक उदाहरण है

पार्वती जी शंकर जी की जो अब स्थिति का वर्णन करती हैं उसमें एक ज्ञानी व्यक्ति के जैसे कामनाओं से मुक्त होता है वैसे शंकर जी हैं तो सुन बोली मुस्काय भवानी तो उनकी सप्तषियों की बात सुनकर के पार्वती जी उनसे बोली <laughs> मुस्काये भवानी मुस्कुरा करके बोली कि मैंने एक प्रकार से बिंग भी है और इस यह भी बात है कि पार्वती जी को इससे दुख नहीं हुआ <laughs> कि शंकर जी ने

आम को जरा दिया इसलिए पार्वती जी को दुख हुआ हो सुदुख नहीं हुआ बल्कि प्रसन्नता ही हुई और दूसरा सब सप्तियों के ऊपर व्यंग है कि इतने ज्ञानी होकर के तुमको ये बात समझ में नहीं आती ये व्यंग है उनको कहते हैं उचित कहे हो मुनिभर विज्ञानी तुम तो मुनिभर हो मुनियों में श्रेष्ठ हो विज्ञानी हो और फिर तुम उचित कहो कि माने यह कि तुमने उचित नहीं कहा क्योंकि आगे जो कुछ कहते हैं

उसने ये सिद्ध करते हैं पार्वती जी कि इन मुनियो ने कोई बात उचित नहीं कही लेकिन उनसे व्यजना में पार्वती जी कहती हैं उचित कही वो मुन्वर विज्ञानी लेकिन इसका अर्थ जब ये कहा जाएगा ये कहा जाएगा आप इतने ज्ञानवान होते हुए भी मुनवर और विज्ञानी होते हुए भी परमार्थ ज्ञान रखते हुए भी तुमने ठीक बात नहीं कही तुम्हारी समझ क्या ऐसी है

कहते हैं तुम्हारे जान काम अब जारा ऐसा लगता है तुम्हारी समझ में अब जो है शंकर जी ने कामनाओं का विनाश अब किया है अब अलग संभ रहे स्वीकारा अब तक शंकर जी स्वीकार रहे माने काम जो है एक विकार है और जब तक काम रहता है तो तब मन में विकार रहता है विकार के माने उसमें तो दोष रहते हैं दुर्गुण रहते हैं अब ये छह विकार मुख्य मुख्य है

काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये छह याद रखने चाहिए काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर ये छह विकार हैं खट विकार कहलाते हैं छठ विकार ये छह विकार हैं ये मन के विकार हैं मानसिक विकार हैं जैसे शारीरिक विकार रोग है तैसे ही मानसिक विकार मानसिक रोग हैं और इन सब रोगों का मूल कारण जो है काम है पहले काम से शुरू करते हैं जब तक व्यक्ति में कामनाएं हैं

तब तक उसमें ये और भी मानसिक विकार है जैसे काम के बाद क्रोध आया तो क्रोध भी एक मानसिक विकार है लेकिन ये तभी उत्पन्न होता है जब पहले कोई कामना होती है तब कामना के कारण ही क्रोध उत्पन्न होता है इसलिए क्रोध भी एक मानसिक विकार कामना से उत्पन्न हुआ क्रोध का विकार है लोभ भी एक मानसिक विकार है इस प्रकार से विकार है कि माने ये संबंध को क्षोभ करने वाले हैं अशांत करने वाले हैं व्यक्तियों को दुख देने वाले हैं विकार इसलिए

ये विकार कोई मन को प्रसन्नता प्रदान नहीं करते ये दुख देते हैं पीड़ा पहुंचाते हैं इसलिए ये सब छह विकार हैं उनमें विकार में से सबसे पहला काम विकार है तो उसको कहते हैं कि पार्वती जी कहती हैं कि तुम अब तक तो समझेगी शंकर जी ने काम को अभिनष्ट किया अब तक अब तक स्वीकार ही रहे हैं। माने उनको बिकार अभी काम का विकार अब तक उनको रहा लेकिन अब काम तो उनको जलाया तो ऐसा नहीं है ये बात जो वो

अज्ञानी व्यक्तियों में से कहा जाता है जो अज्ञानी व्यक्ति हैं वो स्वीकार हैं उनके विकार उनके मन में रहे कामनाओं से ग्रषित रहे जब कामनाएं समाप्त हो गई तब वो कह सकते हैं अब हमारा मन निर्विकार हो गया है ये संसारी व्यक्तियों की बात है लेकिन परमात्मा जो है वो तरुणातीत परमात्मा अपने आप अपने स्वरूप में स्थित है आत्मा या परमात्मा वो सदा ही निर्विकार है उसमें कभी कोई विकार आता ही नहीं

क्योंकि वो मन रहित है विकार मन में ही उत्पन्न होते हैं आत्मा में मन जैसी कोई वस्तु नहीं है आत्मा में प्राण जैसी कोई वस्तु नहीं है आत्मा में शरीर जैसी कोई वस्तु नहीं है आत्मा जो है अशरीरी है अप्राण अब, अब मन है। इस प्रकार से छुट्टियों में कहते हैं कि प्राण जो है वो आत्मा जो है बिना शरीर का है बिना प्राण का है बिना मन का है और विकार मन में होते हैं इसलिए आत्मा में विकार होते ही नहीं

तो आत्मज्ञानी व्यक्ति जानता है कि आत्मा में कभी विकार नहीं होते वो निर्विकार है इसलिए शंकर जी स्वरूप है परमात्मा स्वरूप है उनमें किसी प्रकार की विकार की संभावना नहीं लेकिन कोई ये कहे कि शंकर जी में पहले विकार था बाद में उन्होंने विकार दूर कर दिया थी तो अज्ञान की बातें वो समझती वेदांत को वही इस प्रकार की अनर्थ की बातें बोलेगा गलत बातें बोलेगा

<ygots> संसारी व्यक्ति को तो कहा जा सकता है कि पहले मन में विकार थे बाद में विकार समाप्त हो गए लेकिन परमात्मा के लिए नहीं कहा जा सकता कि परमात्मा भी पहले विकार थे बाद में परमात्मा ने समाप्त कर दिए ऐसे नहीं है इसलिए कहते हैं कि शंकर जी को तुम तो अब तक समझते रहे कि वो सब विकार थे अब निर्विकार हुए ऐसा नहीं है हमारे जान सदाशिव योगी हमारी समझ में तो ये है मैंने तुम्हारी समझ गलत है हमारी समझ सही जो है वो ये है कि भगवान शंकर जी सदा ही योगी है और

अज अनवद्य अकाम अभोगी ये सब है माने ये सब निष्कामता के लक्षण है जिसमें कोई कामनाएं नहीं होती है तो वो योगी भी है अज भी है अनवद्य भी है अकाम तो कही दिया जो अकाम है निष्काम है वो सब उसमें अभोगी ये सब उसके लक्षण होते हैं शंकर जी में ये सभी लक्षण थे इसके माने उनमें कामना नहीं थी अज के माने जिसका की जन्म नहीं होता आत्मा अजन्मा है परमात्मा अजन्मा है

शरीर का जन्म होता है शरीर का जन्म होता है मन बुद्धि का भी जन्म होता है इसलिए इनमें विकार होते हैं जिनका जन्म होता है उनमें विकार भी होते हैं शरीर का जन्म हुआ तो शरीर में भी विकार देखने में आता है शरीर का बढ़ना शरीर का जो है वो घटना शरीर का वजन बढ़ जाना शरीर का वजन घट जाना शरीर में रोग लग जाना ये सब शरीर के विकार हैं तो शरीर में ये विकार क्यों होते हैं क्योंकि शरीर की उत्पत्ति हुई है कारण

चूंकि शरीर की उत्पत्ति होती है तो उत्पत्ति स्वयं एक विकार है और उसी से फिर दूसरे विकार शरीर में उत्पन्न होते हैं तो जिस शरीर में उत्पत्ति होती है उस शरीर का विनाश भी जरूर होता है तो विनाश भी एक विकार है तो शारीरिक विकार है ये उत्पत्ति होना शरीर का बढ़ना फिर उसका छीण होना ह्रास होना विनाश होना ये सब शरीर के विकार हैं तो जो जो उत्पन्न होता है उसमें इस प्रकार से विकार भी होते हैं

लेकिन आत्मा अजन्मा है माने आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती आत्मा सदा एक समान अगर अनादिकाल से आत्मा उसी प्रकार से विद्यमान है आत्मा अनादि है उसकी उत्पत्ति नहीं होती जब आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती तो उसमें किसी प्रकार का विकार भी नहीं होता कामाद विकार भी उसमें नहीं हो सकते और जब अनवध कह दिया तो अनवध्य माने उसमें कोई रोग नहीं लग सकते अनवध के माने निरोग जिसमें कोई रोग न लगे तो आत्मा में कोई रोग भी नहीं लगता

वो भी सदा अनवद्य है तो उसका चूक जन्म नहीं होता इसलिए उसमें कोई रोग भी नहीं लगते और अभोगी आत्मा अभोगी है अभोगमन भोग जो, जो भोग नहीं करता वो अभोगी है आत्मा में के साथ में भोग का संबंध नहीं है जीव के लिए भोग है जीव की जीव कर्ता भी है और भोगता भी है कर्ता भोगता दो लक्षण जीव के जीव कर्म शुभा शुभ कर्म करता है इसलिए वो कर्ता कहलाता कर्म करने वाला कहलाता है

आत्मा कर्म करने वाला नहीं है वो अकर्ता है जीव करता है शुभाशु कर्म करता है और शुभाशुभ कर्मों का फल भी होता है सुख दुख तो सुख दुख का भोगता भी है जीव ही सुख दुख का भोगने वाला भी है जब सुख दुख का अनुभव हो तो इसे समझने की ये जीव है जीव वही हम होकर के सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं यदि सुख दुख का अनुभव न हो तो इसके माने अब हम आत्मा स्वरूप में स्थित हैं और हम जो है अब जीव भाव से छूट गए हैं

इसलिए ये बोल दिया कि देखो कि ये आत्मा जो है अभोगी है अकाम है निष्काम है पर योगी योगी के माने जिस जो अपने आत्मा स्वरूप में स्थित है वो योगी है आत्मभाव को प्राप्त है जीव जो है संसारी जीव यद्यपि अपने आत्मा है वो भी सब अपना शुद्ध आत्मा लेकिन वो देह में स्थित है देह भाव में स्थित है मैं देह हूं तो फिर योग योगी नहीं है वो वियोगी है जो शरीर में आम भाव रखने वाले

वो योगी है जो आत्मा में हम भाव रखने वाले हैं वो योगी है वैशेष प्रकाश बता दिया है कि देखो इस ये कामनाओं का संबंध कहाँ तक जहां तक शरीर से संबंध रखने वाला है उत्पन्न होने वाला है बनने बिगड़ने वाला है आने जाने वाला है करता भोगता है कहां तक कामनाओं का क्षेत्र है लेकिन जहां व्यक्ति इसके आगे आत्माभाव में पहुंच गया तो न वो अजन्मा है न वो करता है न वो भोगता है

न उसमें किसी प्रकार के विकार हैं इसलिए उसका कामनाओं से कोई संबंध नहीं फिर कहते हैं जो मैं शिव से अस जानी अगर हमने ऐसा समझ करके शंकर जी की सेवा की है और उनकी तपस्या की उनको प्राप्त करने के लिए और प्रीति समेत कर्म मनमानी और उनके लिए तपस्या जो की प्रेम के साथ की है और मन बाणी कर्म से की है तो हमारा सुनो मुनीषा

तो हे मुनियों नु सुनो हमारी प्रतिज्ञा तो यही है और इसीलिए हमने तपस्या की है करिए सत्य कृपा निधि तो कृपा निधान भगवान शंकर जी जो वो हमारी तपस्या को पूरा करेंगे अवश्य पूरा करेंगे इस प्रकार माने तो पार्वती जी कहते हमने ये समझ करके तपस्या नहीं की थी कि शंकर जी बिकारी है उनमें जैसे संसारी व्यक्ति होते हैं ऐसा कोई संसारी प्राणी है जीव है ऐसे समझ कर नहीं किया

हमने तो उनके प्राप्त करने के लिए तपस्या इसीलिए की कि वो परमात्मा स्वरूप हैं निर्विकार हैं निष्काम हैं योगी हैं ऐसे समझकर हमने प्रतिज्ञा की उनको प्राप्त करने की कोशिश की तो शंकर जी तो निर्विकार हैं वो हमारे और हमने प्रेम से तपस्या की मनमानी कर्म से की पूरे समर्पण भाव से की तो वो स्वयं हमको जरूर ही स्वीकार करेंगे <coughs> तो कहते हैं तुम जो कहा हर जा रे मारा अब अब

इस बात पर कहती है बात और स्पष्ट करती है कहते है, तुम तो ये कहते हो कि का शंकर जी ने हर के कम शंकर जी शंकर जी ने जारे जारे मन जला दिया मारा के मन मार को मार कामदेव को कामदेव को शंकर जी ने जला दिया ऐसा तुम बोलते हो ना तो उसको कहती है देखो तुम्हारा ये कथन गलत है क्या है ये सो अति आत, बड़ अभिवेक तुम्हारा

ये तुम्हारा अभिवेक है अभिवेक माने विवेक नहीं माने अज्ञान है तुम्हारा ये और फिर ये अज्ञान जो बड़ा अभिवेक माने बड़ा अज्ञान है और बड़ा अज्ञान में भी बहुत बड़ा अज्ञान है अब देखो अति बड़ा, बड़ा अभिवेक तुम्हारा तुम्हारा ये बहुत बड़ा अज्ञान है कि तुम ये कहोगे की ने काम जो जला दिया तो कहते पार्वती जी क्या कहती भाई तुम्हारा काम मतलब नहीं जला दिया तू कहती ये जला नहीं दिया

वो शंकर जी के पास आया तो स्वयं जल गया अब दोनों में अंतर है देखो ये एक तो जला देना और स्वयं जल जाना कहते कैसे जल गया अपने आप कैसे जल गया कैसे अनल कर सहज स्वभाव कहते हैं हेतात अग्नि का सहज स्वभाव होता है कि हिम्मत ही निकट जाए नहीं कहू

कि हिम हिम पाला या सर्दी वो आपके पास नहीं जाते हिमते ही निकट जाए नहीं काउ कभी भी सर्दी अग्नि के पास नहीं जा सकती या फाला जो है अग्नि के पास नहीं जा सकता अगर जाए तो क्या हो तो गए समीप सो अवश्य नशाई अगर पास जाएगा तो खत्म हो जाएगा सर्दी रह नहीं जाएगी अवश्य नसाई जरूरी नष्ट हो जाएगा

तब तो देखो कहते हैं इसी प्रकार से तुम समझ लो शंकर जी तो ऐसे निष्काम निर्विकार हैं कि उनके पास कोई विकार जाएगा तो विकार स्वयं नष्ट हो जाएगा अब ऐसा थोड़े कि शंकर जी ने काम का विकार नष्ट किया उनको करने की कोई बात ही नहीं वो आ तो कथा में वर्णन इस प्रकार से आता है शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोला तो जैसे ही भगवान ने देखा तीसरे नेत्र से तैसे काम बयोजल छाड़ा तो वो जल करके छाड़ हो गया

तो उससे ऐसे ही लगता है कि शंकर जी ने तीसरा नेत्र तो खोलने का कार्य किया और नेत्र तो के खुलने से उन्होंने अग्नि की ज्वाला प्रकट की और उससे काम को जलाया तो जलाने के काम शंकर जी ने किया कथा से ऐसा लगता है लेकिन पार्वती जी का तीस सार्थ यह नहीं है ऐसे नहीं हुआ शंकर जी के ऊपर काम को जलाने का कोई उनके ऊपर आरोपण कोई करता है तो गलत है

काम अगर जहाँ कहीं था देवताओं के पास जहाँ कहीं था तो बना रहता शंकर जी के पास नहीं था तो वो कौन शंकर जी उसको जलाने जा रहे थे वासे? कोई शंकर जी तो गयी नहीं स्वर्गलोक में और काम को भरते घूमे नहीं कि देखो काम कहाँ है देवताओं का उसको हमें बताओ हम उसको जलाएंगे ऐसे तो उन्होंने किया नहीं वो तो अपने जहाँ थे तहाँ थे वो तो, तो काम ही उनके पास आया आकर के स्वयं जल गया

अब ये काम चाहिए तो कथा के रूप में तो इस प्रकार बताते हैं लेकिन कथा कथा मात्र है इसको तो तात्विक रूप में वेदांत की दृष्टि से देखना चाहिए जैसा भी बता रहे थे कि अपना आत्मस्वरूप जो है वो सचिदान स्वरूप आत्मा है जो शरीर प्राण मन बुद्धि सबसे परे शुद्ध आत्मा है वो ऐसा ही आत्मा में ऐसा वो ज्ञान का ऐसा शुद्ध ज्ञान का प्रकाश है प्रदीप्त प्रकाश है की उसमें काम विकार आदि उसके निकट जा ही नहीं सकते

यदि कोई व्यक्ति अपने आत्मभाव में स्थित रहे तो काम को इत्यादि कोई भी विकार उसके पास नहीं जा सकते उसमें उत्पन्न होना तो बात ही नहीं उत्पन्न तो उसमें हो ही नहीं सकते यदि वो उसके पास भी जाते हैं तो वो सब नष्ट हो जाते हैं। माने आत्मा निर्विकार है और विकार अगर उसके निकट आते हैं तो सब विकारों को नाश कर देने वाला है तब तो क्या इसका निकला की अगर हम बेहभाव रखेंगे तो कामनाओ से छूट नहीं सकते

यदि हम अपने मन बुद्धि में तादाद में रखेंगे तो कामनाओं से छूट नहीं सकते कामनाओं से बचने का उपाय है कि हम आत्म ज्ञान में स्थित रहें अपने आप को जानें, उसी आत्माभाव में स्थित रहें परमात्मा का स्मरण करें अपने आप को परमात्मा से जोड़े रहें परमात्मा के निकट अपने आप को रखें परमात्मा को भूले नहीं तो फिर ये काम वहाँ नहीं पहुंचेगा और विकार उत्पन्न नहीं करो ये बताने के लिए इतनी व्याख्या सप्तषियों का

इस प्रकार का बोलना और फिर पार्वती जी का उनका उपहास करते हुए इस प्रकार की जो यथार्थ बात है उसको स्पष्ट करना शास्त्र का इतना प्रयोजन उसका है गए समीप सो अवस न साई महेश की ये जो है ये है मनमत और महेश मनमथ मैंने काम और महेश मन शंकर मनमत शब्द भी है मन को मंथन करने वाला मत देने वाला मनमथ

तो ये कामदेव की गति कहाँ तक है मन तक है मन में ही उत्पन्न होता है मन में ही बात करता है और मन को ही झकझोरता रहता है विक्षेप उत्पन्न करता रहता है मतता रहता है जाकुल करता रहता है बस ये काम की वही तक गति है लेकिन आत्मा जो है मन से अतीत है मन से परे है मन से बहुत ऊपर है वहाँ इसकी गति नहीं है उसकी तरफ अगर आत्मा की तरफ ये बढ़े तो फिर इसका स्वयं ही विनाश हो जाएगा

संसारी मन विषयी मन जो है वो कामदेव के लिए कामनाओं के लिए उत्पन्न होने के लिए उर्वरा भूमि है जहाँ पर विषयों की कामनाएं है विषयी व्यक्ति है तहा तो कामना उत्पन्न होगी होगी जहाँ व्यक्ति में अपूर्णता है जीव भाव है अज्ञान है वहाँ कामनाएं उत्पन्न होने के लिए स्वाभाविक उर्वरा भूमि उपलब्ध है

लेकिन आत्मा में काम जैसी कामना न उत्पन्न हो सकती है न आत्मा के निकट कोई कामना जा सकती है इसलिए आत्मभाव निश्चित होकर के निष्काम अवस्था प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए इसी में जीव की पूर्णता है तो पार्वती जी ने ही क्या पार्वती जी ने शंकर जी की उपासना तपस्या करती हैं, तो कथा से लगता है कि वो एक दर प्राप्त करना चाहती है पति प्राप्त करना चाहती है उसके लिए तपस्या कर रही है

लेकिन उसका तात्पर्य यह है कि पार्वती जी परमात्मा भाव को प्राप्त करना चाहती हैं वो देव भाव सुख करके जीव भाव सोट करके उन सबसे ऊपर हो करके जो परमात्मा सत्य रज सप्तमस्त तीनों गो ऐसी अतीत निविकारात्मा परमात्मा है उस परमात्मा भाव में पहुंच जाए बस और वहाँ समस्त कामनाएं समाप्त हो जाए समस्त विकार दूर हो जाए परम शांति प्राप्त हो जाए आनंद की प्राप्ति हो जाए उस अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं

इसलिए कहते ही हर्ष मुनि बचन सुने और देख प्रीत विश्वास जब सप्तियों ने पार्वती जी की बात सुनी तो उनके बात सुन करके सप्तषि प्रसन्न हो गए कहा देखो, पार्वती ने कितनी सुंदर बात कही देख प्रीत विश्वास उन्होंने तो देखा कि पार्वती जी के मन में शंकर जी के प्रति विश्वास भी है और प्रेम भी है ये दोनों शब्दों का प्रयोग यहाँ पे इसलिए कर दिया जिसे ये भी याद रहे

परमात्मा का विश्वास और परमात्मा की प्रीति साथ साथ रहती है जब व्यक्ति को संसारी विषयों पर संसार के भोग्य पदार्थों पर विश्वास होता है तो उसमें उसकी प्रीति होती है व्यक्ति का जहाँ विश्वास होगा वहीं प्रेम भी होगा जिसके ऊपर विश्वास करेगा उस पर प्रेम होगा व्यक्ति पर भी जिस वस्तु पर विश्वास होगा उस वस्तु पर प्रेम होगा

संसार में भी देखते अपने अपने प्रेम का को कोई विचार करके देख ले कि हमें कहाँ प्रेम है तो देखेगा उसको पर विश्वास नहीं होगा तब प्रेम होगा और तो जिसके ऊपर से विश्वास उठ जाता है उसे प्रेम नहीं हो जा जाता अगर कोई ना कोई कहे कि भगवान में हमें भक्ति प्राप्त हो हम चाहते हैं भगवान में भक्ति प्राप्त हो तो भगवान की भक्ति बिना प्रेम के तो नहीं सकती

जब प्रेम होगा भगवान में तभी तो भगवान की भक्ति होगी क्योंकि प्रेम ही भक्ति कहलाती है <g Cooked> प्रेम होना चाहिए लेकिन प्रेम कब होगा जब भगवान में विश्वास हो जब विश्वास होगा तब तो प्रेम होगा भगवान कहते हैं भगवान में प्रेम की कमी लग रही है संसार में हमें ज्यादा प्रेम लग रहा है तो क्यों लग रहा है क्योंकि भगवान में ज्यादा विश्वास नहीं है हमें संसारी वस्तुओं में ज्यादा विश्वास लग रहा है

धन सम्पत्ति भवन परिवार इत्यादि है वहीं पर हमारा विश्वास है और इसीलिए उसमें प्रेम भी तो ये इतनी बातें तो अपने आप अपने अंदर विचार करके देखो तो अपने आप समझ आने लगेंगे लगेगा कि यहाँ ऐसा हो अपने आप परीक्षा करके देख लो शास्त्री कहता है ये सत्य है कि नहीं है जहां जहां विश्वास है वहां मा है परमात्मा में अगर विश्वास आ जाए तो परमात्मा में प्रेम हो जाए यह तो मालूम हो जाए परमात्मा अन्य निशंध है

तो सारा आनंद परमात्मा में ही ऐसा विश्वास आ जाए तो हर कोई अग्तिया आनंद चाहता है और परमात्मा को वो प्राप्त करने के लिए जुट भी तो किसी बात की परवाह न करे एकमात्र तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए लग जाए तो ये यह सब परमात्मा में विश्वास होना चाहिए लेकिन परमात्मा में विश्वास तब होता है अपने आप थोड़ी विश्वास जब हमें विश्वास हो जाएगा हो जाए तो बैठे प्रतीक्षा करो हो जाएगा कभी विश्वास

तो अपना परमात्मा में विश्वास नहीं होगा, परमात्मा में जो विश्वास होता है वो सत्संग से होता है। अन्य लोगों को जिनको परमात्मा में विश्वास है उनके साथ रहोगे तो उनके सत्संग से अपने मन तो में भी परमात्मा के प्रति विश्वास उत्पन्न होगा संसारी व्यक्तियों के बीच में रहोगे तो संसारी वस्तुओं में ही विश्वास होगा वही प्रीति होगी

इसलिए शास्त्र तो के अनुसार संसारी व्यक्तियों के साथ रहना और विषयों का चिंतन करना उनके भोग में लगना कुशल है कुसंग तो जो लोग परमात्मा में साथ रखने वाले, वाले हैं परमात्मा में प्रेम रखने वाले भक्त है ज्ञानी है उनके साथ रहना सत्संग है सत्संग से भगवान में विश्वास प्राप्त होगा भगवान में विश्वास प्राप्त होगा तो भगवान में प्रेम होगा भगवान में प्रेम होगा तो भगवान में

भक्ति आई ये कर्म उस प्रकाश से हुआ अब देखो दूसरी जगह उत्तर कानिया का घुषण भी इसी प्रकाश कह देते है जाने बिन न हो प्रतीत प्रीति नहीं होती प्रीति बिना नहीं भगत दभा जिन खगेश जल कैकमायी हे खगे गौर सुनो का घूषण कहते हैं कि जाने बिन न हो प्रती जब तक आप आपस जानो नहीं परमात्मा को तब तक परमात्मा में प्रतीत नहीं होती मैं विश्वास

अब और दिन प्रीति प्रीत नहीं होती जब तक परमात्मा विश्वास नहीं होता तब तक परमात्मा प्रेम नहीं होता और प्रीति बिना नहीं भगत दौायी जब तक भगवान में प्रेम नहीं होता तब तक, तक भक्ति मजबूत नहीं होती दर नहीं होती जिन खगे से जल कैसे अगर भगवान में जैसी कैसी प्रीति होगी रही कभी तो ऐसी होगी क्षम होगी टिकली नहीं भक्ति परमात्मा में

टाई की रीति है भगवान में प्रेम लोगों को हो जाता है वैसे अगर कोई व्यक्ति को, को संसार में बहुत तकलीफ है बहुत परेशान है और उसकी समस्या से अपने आप हल नहीं कर पा रहा है तो वो भगवान को प्रसाद मांगने के लिए देने नहीं चढ़ाने के लिए कह देगा हे भगवान हम आपको प्रसाद कराएंगे अगर हमारा ये काम बन जा गए, जाएगा ये समस्या हल हो जायेगी इसके माना क्या हुआ भगवान में विश्वास हो गया भगवान का प्रसाद चढ़ाने के लिए भगवान ने प्रेम योजना कर

इतना प्री। नरगान प्री। नरगान प्री। नरगान प्री। नरगान कर लिया लेकिन वो क्या समस्या के सामने उसका वो हल हो जाए बस इसलिए समस्या हल हो गई और काम छुट्टी हो गयी उसके बाद भगवान प्री की न भगवान करना न भगवान में कोई प्रीत रहनी तो ये भक्ति नहीं है भक्ति का तब है जब प्रीति हो और डी रहे बनी रहे हर अवस्थान बनी सुख दुखी सब अवस्था में भगवान के प्रति समर्पण भाव बना रहे

उनमें तो प्रेम भाव बना रहे तब उसका नाम भक्ति है अमिताभ अमिताभिन तो ये कहते हैं इस प्रकार तो तो से प्रीति और विश्वास रहे उन्होंने देखा पार्वती में प्रेम भी है विश्वास भी है पूरा इस प्रकार से उन्होंने परीक्षा से सिद्ध हो गया तो चले भगवानी हिनाय से गए हिमांचल पास और इसके बाद वो सत्य पार्वती जी को उन्होंने प्रणाम से हिमांचल उनके पार्वती जी की प्रा जो तो हिमांचल उनके पास हो गए तो और विवाह का कार्यक्रम आगे बढ़ता है

सब प्रसंग गिर पति सुनावा मदन दहन सुने अति दुख पावा बहूर कहऊर कर बर दाना, दाना सुन ही बबंत बहुत सुखमाना

दय विचार शंभ प्रभुताई सादर मुनि भर लिये बुलाई सुदिन सुनखत सुघरी सुचाई

बेद लगन धराये त्री सत्री गही पद विनय मांचल जाये तीन दी

चत प्रीत हृदय समाती दे दे लगन बाज सब ही सुनाई हर से मुनि सब सुर समुदाई सुमन दृष्टि नव बाजन बाजे मंगल कलशत समिश साजे

<coughs> लगे समारन सकल स्वर वाहन विविध विमान सगुण मंगल सुभद करें अक्षरा गुषि आवर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय भै सद संतन की जय

सब प्रसंग गिरपति सुनावा अभी गिरपति हिमांचल के पास जब गए सप्तषि तो उनको भी सब कथा सुनाई सब प्रसंग क्या सुना दिया अब वो यहाँ पर बताया नहीं क्या सुना दिया बस वही सब सुना दिया कि इस प्रकार शंकर जी समाज लगाए बैठे हुए थे फिर देवताओं ने काम को भेजा शंकर जी ने काम को भस्म कर दिया उसके बाद फिर आई उसको उन्होंने वरदान दिया और तो उसके बाद वो आनंद हो गया काम और फिर ब्रह्मा जी ने उनको ब्रह्मा जी ने शेष से

उनसे विवाह की बात कही तो उन्होंने हमको यहाँ भेजा तो ये सब क्रम से वो सब बातें वहाँ के सब उन्होंने विवरण वहाँ दिया इसलिए कहते हैं सब प्रसंग गिर पते सुनावा अब जैसे से आगे कथा बढ़ती है सुनाते हैं प्रसंग उसके बीच में कथा क्या आती है मदन दहन सुने मदन दहन मने काम जल गया शंकर जी के पास आया तो वह भस्म हो गया जब ये बात आई तो उसको सुन करके हिमाचल के मन में क्या हुआ

अति उनको बड़ा दुख लगा अब देखो उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है <coughs> सुकामदेव के भस्म हिमांचल की यह होती है कि वो दुखी हो जाते हैं दुखी हो जाते हैं उनको ये लगता है कि अब विवाह कैसे होगा हो पार्वती अपनी तपस्या क्यों वो बेकार हुई नारद जी ने कहा था कि इनको जाइए है <coughs> पार्वती तपस्या करें शंकर जी को प्राप्त करने के लिए

अभी सब बेकार हो गया अब शंकर जी क्यों विवाह करेंगे अब पार्वती विवाह इनका होगी तो क्यों क्यों होगा क्या होगा इस प्रकार सब बातें सोच करके हिमांचल दुखी होने लगे और अति दुख पावा बहुत दुखी होने लगे अरे जब इतनी इतनी दुनिया की हजारों वर्ष की तपस्या पार्वती जी की वो आकर के इस स्थान पर पहुंच जाए जहाँ एक बार तो ये हो कि उनकी तपस्या पूरी हो गई है और शंकर जी प्राप्त होंगे और दूसरी तरफ ये हो जाए कि नहीं नहीं वो सब बेकार हो गया खत्म हो गया

तो जैसे कोई बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होते होते असफलता हाथ लग जाए कोई दुखी हो जाए ऐसे करके वो दुखी हो गए लेकिन उसकी बात कथा आगे बढ़ी हिमांचल ने सप्तऋषियों ने, ने हिमांचल से कहा कि आगे की बात भी तो सुनो क्या बात कही बहु कहे उतिकाना कहे उसके बाद रथी आई उसने बहुत प्रार्थना भगवान शंकर जी से की तो शंकर जी ने उसको वरदान भी दे दिया कहा कि नहीं नहीं काम बिल्कुल मरेगा नहीं अभी वो जो है बिना शरीर के होकर के रहेगा ये वरदान भी उसको दे दिया

तो जब ये वरदान की बात सुनी तब तो क्या हुआ कि सुन हिमवंत अब जब हिमंत हे जन हेमान चले यह बात सुनी तो बहुत सुख माना तो बड़े सुखी हो गए अब देखो अति दुख माना और बहुत सुख माना ये सब जो जो दोनों बातें हैं ये है ये संसारी व्यक्तियों के लक्षण हैं अज्ञानी व्यक्ति अज्ञानी व्यक्ति कोई काम बिगड़ जाता है तो बड़े दुख माना बड़े दुखी हो जाते हैं

कोई संसारी काम बन गया कोई लाभ हो गया तो बहुत प्रसन्न हो गए तो ये संसारी व्यक्ति अज्ञानी व्यक्तियों के लक्षण थे जैसे छोटे बच्चे अज्ञानी होते हैं उन अज्ञानी बच्चों को देखो अगर एक उनको गुब्बारा लेकर के खरीद करके उनको बाजार में दे दे उनके माता पिता कोई तो बच्चे खूब खुश हो जाएंगे खूब खेलेंगे गुब्बारे के साथ में बड़ा अच्छा मिल गया खूब ना छेगा लगे और जहां हाथ लगा उसमें गुब्बारा टूट गया तक रोने लगे

तो ये बाल बुद्धि है कि माना लाभ हो जाए तो प्रसन्न हानि हो गए तो दुखी हो गए अब यही जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है तो बड़ा में सही कोई और बड़ी चीज मिल गई हजार पांच सौ रूपये मिल गए प्रसन्न हो गए कोई हजार पांच सौ रूपये गिर गए तो दुखी हो गए किसी व्यक्ति का कोई काम बन गया सफलता नौकरी मिले खुश हो गए नौकरी छूट गई निकाल दिए गए दुखी हो गए

तो बस यही थोड़ी थोड़ी बातों में कुछ मिल गया सुखी कुछ चुछ चुछ चला गया दुखी तो सुखी दुखी सुखी दुखी व्यक्ति सारे जीवन यही करता रहता तो एक प्रकार से सारे बस उसके जो है जैसे से आयु बढ़ती है तैसे तो जिन वस्तुओं से वो सुखी दुखी होता है वो वस्तुएं ज्यादा मूल्य की संसार की दृष्टि भले हो बड़ी वस्तु भी हो लेकिन प्रवृत्ति व्यक्ति की वही है

जो बचपन में थी वही बुढ़ापे में भी बनी हुई है। बचपन में जैसे सुखी दुखी तैसे बुढ़ापे में भी सुखी दुखी तो ये पता लगाया गया कि सुखी दुखी आखिर व्यक्ति क्यों होता है तो मालूंगा जब तक अज्ञान रहेगा तब तक व्यक्ति सुखी दुखी रहेगा जब तक व्यक्ति संसार में आसक्त रहेगा संसारी वस्तुओं में मूल्य देगा उन्हें विश्वास रखेगा तब तक हानि लाभ होती रहेगी जीवन मरण होता ही रहेगा सुख दुख होता ही रहेगा उनसे जीव उनसे बच नहीं सकता

इसलिए जब ज्ञान उदय हो व्यक्ति को और संसारिकता से ऊपर उठे संसार समाप्त हो संसार बंधन छुटे तब व्यक्ति के सुख दुख भी समाप्त और जब सुख दुख समाप्त होता है कोई कहे की अब आप बिल्कुल बेकार हो गए अब सुख में दुख तो जिंदगी बेकार ऐसा नहीं है जब सुख दुख नहीं होता है तब आनंद की उद्भूति होती आनंद कुछ अवस्था का नाम है जब सुख और दुख दोनों न हो

सुख और दुख सापेक्ष हैं, आने और जाने वाले बनने और बिगड़ने वाले सापेक्ष हैं ये रिलेटिव टर्म से लेकिन आनंद निरपेक्ष वस्तु है आनंद के बाद जैसे सुख का विलोन विपरीत दुख दुख का उल्टा सुख ऐसा ही आनंद का आनंद का उल्टा क्या है अंग्रेज ऊँ मिलता क्योंकि आनंद निरपेक्ष है

निर्पेक्ष के मैंने आनंद का उल्टा कुछ नहीं आनंद प्राप्त हो गया तो आनंद रहित अवस्था कोई नहीं आनंद ही है आनंद है। आनंद का जाना कुछ तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि सुख के पीछे न भागो आनंद को खोजो परमात्मा का लक्षण क्या है सचित और आनंद परमात्मा का लक्षण आनंद है परमात्मा आनंद स्वरूप है

अगर आनंद तो मिल, मिल गया तो परमात्मा मिल गया परमात्मा मिल गया तो आनंद मिल गया आनंद मिल गया तो सुख दुख से छुटकारा हो गया अब वो बच्चों वाली रोज रोज की बातें खत्म हो गई कि जरा देर में सुखी जरा देर में दुखी तो नहीं रहे बस आनंद आनंद तो ये कहती है कि इनका हिम्मान क्या दशा है कि जब बात बताई सुनी तब वो गए

दूसरी बात बताई तो सुखी हो गए सुन हिमंत बहुत सुखमाना और हृदय विचार संभु प्रभुताई सागर मुनिवर लिए बुलाई बाद में ये हिमांचल को ये भी समझना आ गया त्रिष्ठ तो ने बताया कि इससे आपको समझना आ गया होगा कि भगवान शंकर जी कैसे हैं उनमें तो इतनी सामर्थ है कि काम जैसी महाशक्ति को जला भी सकते है

और उसे जीवित भी कर सकते काम ऐसी शक्ति जो सारे तीनों लोकों को देवताओं से मनुष्यों से लेकर के बस में किए हुए सबकी छोटी पकड़े हुए है सबको हलाकान करता है सबको बेटे दुखी कर देता है ऐसा शक्तिमान काम जब उसको भी उससे भी ज्यादा शक्तिमान कंकरी है जो उसको भी कौ कर दे और उसको जला दे जीवित कर दे कितने महान है

तब हिमांचल हाँ शंकर जी ऐसे महान ऐसे महान विचार तो शंभ प्रभुता शंकर जी की प्रभुता है मानता है उनकी मानता समझ में आई शंकर जी तो बड़े महान हैं ऐसे महान समझ करके तब प्रभु पार्वती जी का विवाह शंकर जी से करने के लिए बड़े उत्साह के साथ हिमांचल तैयार हो जाते हैं क्या करते है सादर मुनवर लिए बुलाई तब उन्होंने फिर मुन्न को और बुलाया

और उन मुनियों को जो जनपत्री वगैरा देख लेते थे जो लोग पत्रा देख लेते थे तृतियाँ देख लेते थे पंडितई जानते थे उन मुनियों को उन्होंने हिमांचल में बुलाया पंडित लोग आए और सुदिन सुनखी सुचाई उनसे कहा कि बताओ अब हम पार्वती जी का व्यवहार कर है, तो कौन सा दिन ठीक रहेगा कौन सी तिथि ठीक रहेगी तो सुदिन अच्छा दिन कौन होगा सुनक्षत्र कौन अच्छा होगा सुघड़ी कौन सी घड़ी अच्छी होगी जब विवाह किया जाए

तो वेद वेद विधि लगन धराई तो उन सबने पंडितों ने सबन किया खोजा और खोजा कैसे जो वैदिक रीत है उसके अनुसार देखा वेद विधि वेद बने हुए वेदों में जिस प्रकार से विवाह इत्यादि संबंधों का जैसे कि विधान बताया गया है उस प्रकार से ज्योतिष इत्यादि का विचार करते हुए नक्षत्रों ताराओं इत्यादि को सब देखते हुए घड़ी पल सब देखते हुए उन्होंने निश्चय कर दिया कि अमुक अमुक दिन

मुख समय इस समय शंकर जी का पार्वती जी का विवाह होना चाहिए वो सच्चा समय तो उन्होंने फिर क्या किया हो तो फिर उन्होंने फिर एक लिख दिया उसको तो उसको कहलाती है जब वो हो लगन पत्रिका कहलाती है तो फिर उन्होंने लगन पत्रिका पंडितों ने समय लिख दी तो लगन पत्रिका किसने लिखी जाती है की लड़की की ओर से सब समय तिथि आदि करके जब विवाह करना होता है

उसका पंडित लोग जो बना करके दे देते दे हैं उसको लग्न पत्रिका कहते हैं तो फिर लड़की के पिता के पास भेजी जाती है लड़की के पास भेजी जाती है तो ये सप्तषि फिर उसको ले करके वहाँ से चले पत्री सप्तषि ने सुई दी ली और उन्होंने हिमांचल ने वही पंडितों से बनवा करके पत्री लग्न पत्रिका सप्तषियों को दी ठीक आप तुम तो उसको ले जाओ वहाँ पर

तो गई पद विना हिमांचल की और हिमांचल ने सप्तषियों के चरण पकड़ करके उनसे प्रार्थना की अभी इस विवाह के मध्यस्थ आप बनो इसको करवाओ आप इस पत्रिका को लेकर कथापूर्वक वहां पहुँचा दो जहाँ से आप आए हो ब्रह्मा जी ने आपको यहाँ भेजा था अब हम आपको ये पत्रिका लेकर के भेजते हैं ये पत्रिका ब्रह्मा जी को आप जा करके दो तो जाए विधि झुकाती तब तो सप्तऋषि उस पत्रिका को लेकर के गए

और लेकर के वो पत्रिका उन्होंने ब्रह्मा जी के हाथ में दे दी वहाँ शंकर जी थे वहाँ ब्रह्मा भी थे विष्णु भी थे इंदिरादि और भी बहुत सी अग्नि आदि देवता भी सब थे इन्हीं सब, सब बैठे हुए थे वहाँ प्रतीक्षा कर रहे थे कि सप्तषि कब लौट करके आवे जब लौट करके आए तो वहाँ से लगन पत्रिका लेकर के आए और उन्होंने ब्रह्मा जी को वो लगन पत्रिका हाथ में पकड़ा दी लगन बासी अज सब सुनाई अज के मैने ब्रह्मा जी

ब्रह्मा जी ने लग्नि पत्रिका ले ली और खोली और उसके बाद में लग्न कब का लग्न कब की विवाह तो लोगों ने कहा लग्नि पत्रिका आ गई कि हाँ आ गई की कब की लग्न रखी गई तो फिर उन्होंने पढ़ पढ़ के सब सुनाई ऊपर से नीचे तक उसमें दिखा भी देखो इनका शंकर जी का विवाह पार्वती से होगा और अमुक, अमुक अमुक दिन होगा अमुक अमुक तारीख को होगा उसमें यू समय होगा ये सब उसमें पढ़ करके फिर ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को सुनाई

हर से मुदाय सब, सब देवता मुनि लोग जो वहाँ इकट्ठे थे सब सुन करके बड़े प्रसन्न हुए ठीक होते समय आ गया है पार्वती जी का विवाह बात आगे क्रम से बढ़ती जा रही है अब कोई बाधा नहीं आ रही है इसलिए सब प्रसन्न है और सुमन बाजे देवता जब प्रसन्न होते है तो बाजी बजा देते हैं फूल बरसा देते हैं दोस्त तो देवता प्रसन्न हो गए इसलिए उन्होंने फूल भी बता दिए

और बाजी बजा दिए और मंगल कलश दसमे मंगल कलश के माने अब ये है विवाह की तैयारी होने लगी अब पत्रिकाई है इसलिए अब सजावट होनी चाहिए कैलाश पर्वत पर सजावट होने लगी वहाँ पर कलस, कलस, सब कल कलश बंधनवार इत्यादि सब बंधने लगे तो सब देवताओं लोग इकट्ठे ही थे देवताओं की पत्निया भी थे देवियाँ भी सब वहाँ पर थी उन सब ने मिल के देवी ने देवताओं ने सबने उस बरात की तैयारी कराई और सब उसकी सजावट होने लगी

जिससे कि मांगलिक चिन्ह जितने विवाह के होते हैं वो सब के सब तैयार होने लगे इस प्रकार से विधान हुआ तब अब यहाँ संक्षेप में तुलसीदास ने बता दिया कि विवाह की तैयारी इस प्रकार से हुई यही तैयारी बिल्कुल इसी प्रकार की तैयारी भगवान राम का जब विवाह होता है तब आगे चल करके देखेंगे बालकांड में की जब भगवान राम ने जनकपुरी में धनुष तोड़ दिया तो फिर विश्वामित्र जी के और जनक जी का जो बातचीत हुई

उनके अनुसार ये निश्चय किया गया कि जनक जी दूत भेजे और लग्न पत्रिका बना करके भेजे तो देवताओं ने पंडित थे उन सब ने उन लोगों ने लग्न पत्रिका विवाह की बना करके तैयार की जनक जी ने अपने दूत भेजे महाराज दशरथ के अयोध्या भेजे दूत लेकर के महाराज दशरथ के दरबार में पहुंचे उस समय दरबार लगा हुआ था वहाँ उन्होंने दूतों ने दशरथ जी के पास लग्न पत्रिका दी

वहा विस्तृत वर्णन है कि वह फिर दूत लोग आए और फिर उनमें सब कथा सुनाई किस प्रकार विश्वामित्री राम जी के साथ लक्ष्मण जी के साथ आए और उन धनुष कैसे तोड़ा और फिर कैसे क्या क्या प्रतिज्ञा थी जनक जी की वो सब पूरी हुई और फिर अब वो विवाह होने का निश्चय हुआ दूतों ने सब विस्तार से सुनाया और जब वो पत्रिका दशरथ जी ने हाथ में ली तो बड़े प्रसन्न हो गए लेकर के जैसे यहाँ बताइए की

पाचक पीत ने हृदय समाति ब्रह्मा जी ने जैसी वो पत्रिका ली तो उसको पढ़ते हुए हृदय पीत समाती बड़े प्रसन्न है बड़े प्रेमानंद में मग्न है ब्रह्मा जी ऐसे उस समय महाराज जी उस पत्रिका को देते हैं दशरथ जी तो वो बड़े प्रसन्न होते हैं पत्रिका को लेकर के कहते हैं वास्तव में इतने दिन के बाद आज पता लगा की कहाँ थे अभी तक तो हमें मालूम ही नहीं था की विश्वामित्र कहाँ ले गए किस बन में रह रहे है कहाँ हैं की सच्ची शुद्ध तो आज हमको मिली अरे ये तो सब जनपुरी में

वहाँ पर है वहां से पत्रिका आई है ऐसे सुनकर के महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए और फिर तो दशरथ प्रसन्न हुए तो उन्होंने अपने ही स्वयं पढ़ करके वो पत्रिका दरबार में सबको सुनाई उन्होंने ये नहीं कहा कि मंत्री को कोई दरबार में बैठा हुआ जरा पत्रिका पढ़ना कौन सी आई है ऐसे नहीं हुआ उन्होंने स्वयं पढ़ करके सबको सुनाई तो ज्यादा प्रसन्नता होने के कारण से उन्होंने सब पत्रिका स्वयं पढ़ी और फिर दरबार समाप्त हुआ तो उस पत्रिका लेकर रविनाथ में घर गए

और जब वहाँ गए तो रानियों को बुला करके कहा कि वहाँ से लगन पत्रिका जनक है जनकपुरी ऐसी उनका तो भगवान राम का तो विवाह होना और रामणी का विवाह नहीं है उन्होंने चारों के भाग्यो के विवाह करने के लिए आमंत्रित किया है चारों का विवाह एक साथ वहाँ हो जाएगा और लगन का पढ़कर के उनको सब फिर सुनाई अपने मुँह ऐसी सुनाई तो इस प्रकार ऐसी ये वहाँ जो आती है तो यही जैसे ये है ये लगन बाकी अजय सब सुनाई लेकिन वहाँ सुनाते है हर से मुनि सब सुब समुदायी

यहाँ जैसे देवता सब प्रसन्न होते हैं तो वहाँ पर राज दरबार में दशरथ के राज दरबार में सब बहुत प्रसन्न होते हैं और फिर जब जगन्नाथ में जाकर सुनाते हैं तो वहाँ पर भी सब माताएं इतनी सब प्रसन्न होती है तो इस प्रकार सब जगह प्रसन्नता छाई जाती है और सुमन ब्रष्टि नाजे यहाँ देवता लोग फूल बसाते हैं बाजे बजते हैं वहाँ अयोध्या में बस अयोध्या में भी बाजे बजने लगे अयोध्या में भी फूल बरसने लगे अयोध्या में भी कलश सजाये जाने लगे बस जब वो

बारात चलनी है बरात की तैयारी होने लगी और सब अयोध्या की सजावट होने लगी सब के कलश बंदन बार वहाँ भी बंधने लगे तो वही क्रम उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर है यहाँ संक्षेप में वहाँ विस्तार करेगा विस्तार देखना हो तो उस जगह देखने बस वही क्रम इसी प्रकार मंगल कलश दशम सागे और लगे समाधान वाहन विविध विमान अब यहाँ पर क्या करने लगे अपने अपने सवाल बरात जायेंगे इसलिए यात्रा करना पड़ेगी जाना पड़ेगा जहाँ है वहाँ से

जहाँ हिमांचल है वहाँ से कैलाश पर्वत तक की यात्रा उनको करनी पड़ेगी इसलिए सब सब अपने अपने विमान सजाने लगे देवता लोग सब विमान से बैठ बैठ करके चलते हैं। तो फिर सब अपने विमान माने अपने अपने जहाज सब सखाने लगे वही उनके वाहन है सब उसके ऊपर चल चल करके चलने लगे देवता लोग किस प्रकार से हो गए और सगुन मंगल सुभद्र करे अफसरा गान और कहते हैं उसके बाद में फिर वो हो, मंगल होने लगे चारों तरफ जो

वही शगुन शगुन मंगल सूचक शगुन जो वो होने लगे सुबह मन सुब, लक्षण प्रस्तुत करने वाले शगुन होने लगे और करें अफसरागान और के साथ में देवताओं के साथ में वो गाने लगी अब गाना होने लगा जैसे बार जब बरात जानी होती है आनी होती है तब तो स्त्रिया घरों में गाती हैं ऐसे यहाँ सब जितनी स्त्रिया जो है देवताओं की उन्होंने सब अपने गाना शुरू कर दिया गाना बजाना होने लगा बाजे बजने लगे

ये सब, सब तैयारी होने लगी यहाँ कह दिया सगुन मंगल इतनी बात कह करके तुलसीदास जी आगे बढ़ गए भगवान राम की जब बरात ऐसी चलेगी अयोध्या से तब भी सगुन होंगे वहाँ पर और जब वहाँ सगुन होंगे तो तुलसीदास जी पूरी सगुनों की जितनी भी लिस्ट है वो पच्चीस तीस जितने सगुन होते हैं वो सब वो सब सुनायेंगे कहेंगे छेम करी दिखाई देने लगा

तो माला जितनी है वो सब दाह में आ गई, वो जो है एक होती है ब, ब, ब, बगल में अपने बच्चे को लिए हुए सर का कलश भरे हुए वो भी सामने आ गई, एक ब्राह्मण भी आ गया पुस्तक ले करके सामने आ गया चले क्या क्या सब जितने जितने सगुन होते हैं, वो सब शगुनों की जितनी लिस्ट जो है वो साफ पूरी सुना सब सगुन एक साथ हो गए इतनी एक साथ हो गए जिससे की वो सब सिद्ध हो जाए शगुन

क्योंकि भगवान राम का तो विवाह होगा वो तो मंगल अपने आप है ही बना बनाया शगुन अपने आप को सत्य सिद्ध करने के लिए प्रकट हो ऐसा नहीं कि सगुन जब होते हैं तब आगे चलकर के मंगल होता हो सगुनों के अधीन मंगल नहीं है बल्कि मंगल जब होना होता है तो सगुन अपने आप होते हैं ये अगर कोई शगुन अशुन को बदल दे उससे उसका परिणाम बदल जाए ऐसा नहीं होता

परिणाम जैसा अगर कोई अशुभ घटना घटने वाली होगी तो उसका अमंगल सूचक कोई बात चिन्ह सूचना देगा तो मालूम हो जाएगा उससे लेकिन आप उसको हटा करके मंगल सूचक कोई वस्तु उसके कारण से परिणाम बदल जाए ऐसे परिणाम थोड़ा बदल जाता है लेकिन कभी कभी मोह में पड़ करके दो बाग इन चिन्हों को अपने आप बदलने लगते हैं हां? ये बदल देगा तो परिणाम बदल जाएगा ऐसा नहीं होता

बस इस प्रकार से जही ये है की अब शंकर जी की बरात कैसे सस्ती है उसको कल देखे नान्या स्त्री हारे मद सत्यम बदा गुरुमान परमादिदोष

श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम

श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम

Jai Ram Jai Jai Ram jay Ram Jai Ram Jai Jai Ram jay Ram Jai Ram Jai Jai Ram Ay Ram Jai Ram Jai Jai Ram jay Ram Jai Ram Jai Jai Ram Ram Jai Ram Jai Jai Ram Ram